सत्यम सेमोह सत्य जाबालां मातर आमंत्रया चक्रे ब्रह्मचर्य विश्वसा कि गोत्रो नोहमस्मी सा हैैन मुच नाहेतद्वेद तोत्रसमसी ह चरती परचारिणी यौवने ता लभे साहमेत यदोत्री जबाला तो नामस्मी सत्यमूलामसी सत्य काम एव जालो ब्रुवीज सत्यम का शिक्षण सत्यकांत जाबाल ने अपनी माता जाबाला को कहा हे माँ मैं ब्रह्मचर्य को जानना चाहता हूँ मैं किस गोत्र का हूँ भला उसने जाबाला ने उसको कहा हे तात, तुम्हारा गोत्र कौन सा यह मैं जानती नहीं मैं बहुत भटकने वाली परिचारिका थी यौवन में तुम मुझे प्राप्त हुए इसलिए तुम्हारा गोत्र कौन सा यह नहीं जानती मेरा नाम जाबाला है सत्य काम तुम्हारा नाम अतः तुम्हारा नाम सत्य काम, जाबाला ऐसा ही बताओ सह हरिद्रुम गौतम एत्य उच ब्रह्मचर्य भगवती वश्या उपेजा भगवत तम होच किोत्रोशुम्यासी सहोवाच नाहद्वेदोत्रोहस्मी अपृक्षम सातब्रवीत बहुहम चरंती परचारिणी यौवने ताम्ल साहमेत वेद यदोत्रसमसी जबाला तो सत्य कामो नामसी सोहम तो सत्य कामो जा बालोश्मी भो इति हरिद्रुमद गौतम के पास जाकर वह बोला हे भगवान मैं आपके पास ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्यपूर्वक रहने की इच्छा करता हूँ इसलिए आपके पास आया हूँ गौतम ने उसको कहा हे सौम्य तुम किस गोत्र के हो उसने सत्यकाम ने कहा हे गुरुदेव मुझे मालूम नहीं कि मैं किस गोत्र का हूँ मैंने माँ को पूछा था उसने मुझे कहा मैं बहुत भटकने वाली परिचारिका थी यौवन में तुम मुझे प्राप्त हुए इसलिए जब मैं नहीं जानती कि तुम्हारा गोत्र कौन सा है मेरा नाम जबाला है सत्यकाम तुम्हारा नाम है हे भगवान वह मैं सत्यकाम जबा जाबाला हूँ नैतद्राफो विवक् सौम्य आहर उप्वादेश सी तमोपनीय पृशाद चतता गिराकृत उवाच इम सौम्य अणु्रजेती प्रस्थापय उवाच सहस्त्रेण आवरते हरिद्रुम गौतम के पास कर बोला उसे गौतम ने कहा ऐसा यह सत्य भाषण कोई अब अब्राह्मण नहीं कर सकता हे सौम्य समिधा लाओ मैं तुम्हारा उपनयन करूँगा तुम सत्य से दूर नहीं गए उसका उपनयन करके कृष्ण और दुर्बल ऐसी चार सौ गाय अलग निकाल कर उसे गौतम ने कहा हे सौम्य इन के पीछे पीछे जाओ उन्हें ले जाते समय वह सत्यकाम बोला ये सहस्त्र हुए बिना मैं वापस नहीं लौटूंगा असह नमृभोभ्युवाद सत्यकाम भगव इतिहा प्रति सुश्राव सौम्य सहस्त्र प्रापे न आचार्य कुलम् फिर कुछ समय बीतने पर ऋषभ ने उससे सत्यकाम से कहा हे सत्यकाम भगवन ऐसा प्रतिसाद सत्यकाम ने दिया ऋषभ बोला हे सौम्य हम सहस्र हो गए हमें आचार्य कुल में पहुँचाओ ब्राह्मण से पाद ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवा तस्म होवाच प्राची दिक्कला प्रतीचिदिक्कला दक्षिणा दिखकला उतीची दिक्कला दिखलाई सौम्य चतुष्क पादो ब्रह्मण प्रकाशवान्ना तुम्हें ब्रह्म का एक पाद कहता हूँ भगवन् मुझे कहे उसके सत्य काम को ऋषभ ने कहा पूर्व दिशा एक कला पश्चिम दिशा एक कला दक्षिण दिशा एक कला उत्तर दिशा एक कला है हे सौम्य ये चार कलाएं मिलकर ब्रह्म का प्रकाशवान नाम का एक पाद होता है विद्वान् च स येतमे विद्वान्तुष्कल पाद ब्रह्मण प्रकाशवास्ते प्रकाशवान्के प्रकाशवत लोकाज या एतमेव विद्वान चतुष्कम पादम ब्रह्मण प्रकाशवाणितुपास्ते न जो ऐसा जानने वाला इस प्रकार चार कला से युक्त ब्रह्म की प्रकाशवान पाद के रूप में उपासना करता है वह इस इस्लोक में प्रकाशवान होता है प्रकाशवान लोगों को जीतता है वह जो ऐसा जानने वाला इस प्रकार चार कला से युक्त ब्रह्म की प्रकाशवान पाद के रूप में उपासना करता है अग्निष्टे पाद वक्ति सह सोभू गा प्रस्था चकार तायत्र प्रस्थापयाचकार ता बभूवु अग्निम उपसमाधाय गा उपरुध्य उपरु सधार्चाग्ने उपोपिवेश तमने तम अग्निरभ्यवाद सत्य का बगौविहरा अग्नि तुम्हें आगे का पाठ बताएगा ऐसा कहकर ऋषभ चुप हो गया दूसरे दिन वह गौ को आगे आचार्य कुल की ओर ले गया जहाँ रात हुई वहाँ गायों को रोककर अग्नि प्रज्वलित कर अग्नि में समिधा रख अग्नि के पश्चिम में पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया उसको अग्नि ने कहा हे सत्यकाम, हे भगवन, ऐसा प्रतिसाद सत्यकाम ने दिया ब्रह्मण सौम्यूतुबे भगवानी ते तस्मय होगा च पृथ्वी कला अंतरिक्षम कला देव कला कला दवकला सभुद्रकलास वय सोम चतुष्को ब्रह्मणो नाव सातमे विद्वां चुष्कल पाद ब्रह्मणो नुवासते अंदवान्न लोके अनतोह लोकांज विद्वान चतुष्क पाद ब्रम्हणो नुपास्ते हे सौम्य मैं तुम्हें ब्रह्म का पाद कहता हूँ भगवान मुझे कहे उसको अग्नि ने कहा पृथ्वी कला अंतरिक्ष कला स्वर्ग कला और सुबुद्र कला है हे सौम्य ब्रह्म की ये चार कलाएं मिलकर अनंतवान नाम का एक पाद होता है वह जो ऐसा जानने वाला इस प्रकार चार कला से युक्त ब्रह्म की अनंतवानपाद के रूप में उपासना करता है वह इस लोक में अनंतवान होता है अनंतवान लोगों को जीतता है वह जो ऐसा जानने वाला इस प्रकार चार कला से युक्त ब्रह्म की अनंतवानपाद के रूप में उपासना करता है